बुलवृंदाव्यारी लाल की जय नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जयधा नमा तत् हृदय से प्रेरणया हम बराको तर हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यज्ञानति मिरांध्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरमीलिम ये नौ तस्म श्रीगुर्वे नम तक कांचन गौरांगी रागे वृंदवनेश्वर विश्वान सुते प्रणमा हर नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवीं सरस्वती व्या तथो जयमती रे हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मते दयांद्रा तुलसी कानम पद्माण पठन यत्रिहि हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परमंगल श्री चैतन चरताम श्रीमद महाप्रभु के दिव्य उन्माद का श्री कविराज गोस्वामी पाठ श्री आचार्यों के वचनों के आधार पर कवि श्री स्वरूप दामोदर उनके कर्चा उनके आधार पर कभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनके वचनों के आधार पर उनका गायन कर रहे हैं और पूर्व प्रसंग में ये नूपन कराए कि श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हैं महा डाकू और इन डाकुओं ने हाय मेरी पांच इंद्रियां राधा रानी कह रही हैं मेरी जितनी भी ज्ञानेन्द्रिया हैं पांचों ज्ञानेन्द्रिया उन पांचों ज्ञानेन्द्रियों के सार्थ को उनकी सारे धन संपत्ति को रास्ते में लूट लिया और रास्ते में लूट करके मेरे घर जिस घोड़े के ऊपर मैं बैठ बैठी थी वो घोड़ा भी लूट लिया और घोड़े के ऊपर ये पांच पांच डांको सवार हो गए और पांच डांको सवार होकर के घोड़े को खींच रहे हैं पांच दिशाओं में खींच रहे हैं बेचारा घोड़ा तो मरा जा रहा है निताई और उसमें श्री श्याम सुंदर की गंध जैसे मेरी नास्का को खींचती है उसका वर्णन पूर्व प्रसंग में कराए अब श्री श्याम सुंदर का रूप जैसे मेरी आंखों को खींचता है उसका वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु गोविंद के एक श्लोक गोविंद में जिस श्लोक को रखा गया वो श्लोक पढ़ते हैं कि नवाम बुद्ध दलद्वीर नव तरण मनोज्ञांबर सुचित मुरली स्फुर अमंद चंद्रानन मयूर दल भूषित सुभग तार हर प्रभ समय मदन मोहन सकित प्रहाम के अम्बुद नए अंबु अम्द, मन जल उनके समान जिनकी लसद्युति तो नवाम्बुद लसद्युति हां नए अम्बुद के समान जिनके श्रीअंग की द्विती है माने बादल और नव तरन मनोज्ञ रहा नए बिजली के समान जिन्होंने सुंदर वस्त्र धारण कर रखा है और सुचित्र मुरली स्फुरत और सुंदर मुरली जो है वो मुरली से युक्त होकर के सुचित्र मुरली स्फुरत सुंदर सु, जो मुरली उस मुरली से चमकते हुए शरद मंद शरद अमंद चंद्रोदय शरद कालीन अमंद चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है तो सुचित्र मुरली स्फुरत शरद मंद चंद्रानन शरद अमंद चंद्रानन शरद कालीन जो पूर्ण चंद्रमा उसके समान जिनके मुख की शोभा है और मयूर दल भूषिता जो मोर पंख से सुशोभित हैं, सुबह का हा, तार प्रभा और सुंदर मोती के हार को जिन्होंने धारण कर रखा है वे मदन मोहन मेरे नेत्रों में नित्य नूतन नूतन दर्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न करते हैं एक बार दर्शन करने पर मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं होती और उसी का वर्णन करते हैं राग गायन कर रहे हैं कि नव घन स्निग्ध वर्ण दलितंजन चिक्क इंदि वर्ण निंदी सुकुमल कि नए बादल के समान जिनका स्निग्ध वर्ण है सुंदर वर्ण है और घिसे हुए अंजन के समान जिनकी जो सुचिक्ड होकर के विराजमान घिसे हुए चंदन अंजन के समान जिनकी अंग श्याम कांती चिखनी होकर के विराजमान है और इंदीवर वर्ण सुकोमल इंदीवर माने नीलकमल उनके समान उनको भी निंदा करने वाले जिनका कोमल अंग है जिन उपमान गण जितने भी जगत में सौंदर्य के उपमान दिए जाते हैं जिन्हें माने सारे जितने भी उपमान हो सकते हैं हरे सभार नेत्र सभी के नेत्र को ये हरण कर लेते हैं माने सारे उपमान फीके पड़ जाते हैं सभी के नेत्र उनको हरण कर लेने वाले हैं कृष्ण कांति परम प्रबल श्री कृष्ण की जो कांति है वो परम प्रबल होकर के कृष्ण की क्रांति कांति विराजमान है अरे सखी कह सखी की कोई उपाय अरे सखी मैं क्या उपाय बताऊं क्या उपाय करूं कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा बलाहक कृष्ण एक अद्भुत बलाहक माने बादल है बलाह कहते हैं बादल बादल को तो कृष्ण एक अद्भुत बलाहक माने बादल होकर के विराजमान है और मोर नेत्र चातक बादल और चातक बादल पपीहा इनकी कई प्रीति है बड़ी प्रसिद्ध प्रीति है जोड़ा है और कहते हैं चातक जो है वो बादल से जो सीधा स्वाति नक्षत्र में बूंद आएगी चौंच खोल करके बैठ रह, बैठा रहता है और जो बूंद उसकी चौच में आएगी उसको पीता है तो मोर नेत्र चातक मेरे नेत्र चातक हो करके विराजमान है चातक के विषय में एक मानक कहीं तुलसीदास ने दिया कि नहीं जाचक नहीं संग्रही नहीं ले ऐसे लेने ही को बाबे बिंद दे कि चातक किसी दूसरे से मांगने जाएगा नहीं इतनी अन्यता भी है उसमें कि केवल बादल से ही मांगेगा और नई संग्रही बादल के भी जल को संग्रह करके नहीं रखेगा यह नहीं है कि चौमासे में वर्षा के दिनों में तो वर्षा होगी पानी मिल जाएगा परंतु जब गर्मी पड़ेगी जेठ की धूप पड़ेगी उस समय तो ये बादल होगा नहीं तो उसके लिए कहीं ड्रम में भर के रख लू सो नहीं संग्रही संग्रह भी नहीं करेगा और ऐठ इतनी है कि सीश नाये नहीं ले सुर झुका करके लूंगा नहीं एठ और मांगना भी और सिर भी ऊंचा रखना ऐठ भी दिखाना ये कहीं हो सकता है क्या परीक्ष तो नाए नहीं ले तो नहीं जाचत मांगेगा है नहीं, नहीं संग्रही संग्रह करेगा नहीं और शीश नाए नहीं ले सिर झुका के लेगा नहीं बताओ ऐसे मानी मांग नहीं गुरोहवास है अभिमानी अभिमानी भी है और मांगने वाला भी है मनता भी है ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिंदे उसको तो कोई बादल ही दे सकता है और कोई दाता दूसरा दाता तो देगा नहीं तो अभिमान रखते हुए मांगना माने तू मेरा है और तू मेरा अपने आप पालन करेगा इस अभिमान के साथ में मांगना ये जो बात है ये केवल चातक में ही है तो कृष्ण अद्भुत बलाहक माने बादल हैं और मोर नेत्र चातक मेरे मित्र चातक हैं जो कि किसी दूसरे से मांगेंगे नहीं सिर झुका के लूंगे नहीं पहले से संग्रह करके रखूंगी नहीं निरंतर निरंतर मुझे तेरी प्रीति चाहिए ऐसी जिसमें अपूर्व प्रीति विराजमान है तो ना देख प्यासे मरी आए मैं ऐसे मेरे मित्र चातक हैं तुझे न देख करके प्यास में मैं भरी जा रही हूं प्यासे मरिया आए सऊदामी पीतांबर आह प्यारे तेने इस बादल में जैसे बिजली होती है ऐसे ही सऊदामनी पीतांबर प्यारे ने भी पीतांबर धारण कर रखा है स्थिर रहे निरंतर सऊदामनी तो स्थिर नहीं रहती है परंतु ये पीतांबर स्थिर रहता है ये दोनों में अंतर है मुक्ताहार बखपांत भाल अब बादल में बगुला होते हैं बादल में बगलों की पंक्ति भी बादल के बीच में दिखती है यहां पर मुक्ताहार मोती का जो हार है वही बकपांक्ति बगुले की पंक्ति है बड़ी सुंदर इंद्रधेनु शिखिपाक इंद्र इंद्रधनुष कौन है बोले बादल में इंद्रधनुष होता है यदि कृष्ण को बादल की तुलना दे रहे हो तो यहां पर इंद्रधनुष क्या है बोले शिखी पाखा मयूर मुकुट वही मानो इंद्रधनुष धनुष है ऊपरे दिया देखा जो के मस्तक के ऊपर दिखाई दे रहा है आर धनु वैजयंती माला और एक दूसरा धनुष भी है वो दूसरा धनुष है वही जयंती माला पांच फूलों की गुति हुई जो माला शाम सुंदर ने धारण कर रखी है वो ही मानव वैजंती माला है माला जिसमें विभिन्न रंग वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं बैनी आला है ना जो इंद्र धनुष होता है उसमें सात रंग होते हैं इसी क्रम से बैमाने बे बैगनी आमाने आसमानी बैनी नीमाने नीला फिर आ माने आसमानी पिपी पी माने पीला तो बैनी आ हा, हा माने हरा और ना माने नारंगी और ला माने लाल ये सात रंग उसमें क्रम से होते हैं वो बनिया हापी नाला <laughs> तो ये सात रंग जो है वो सात रंग यहां पर भी सतरंगी सुंदर माला वैजंती माला उसको शीश्याम सुंदर ने धारण कर रखी है तो आर धन वैजयंती माल जो वैजयंती माला है वो ही मानो एक दूसरा धनुष भी शाम सुंदर ने धारण कर रखा है मुरली कल ध्वनि मुरली मधुर ध्वनि से मुरली बजा रहे हैं मधुर गर्जन सुनी यही मानो बादल का मधुर गर्जन है जिनके मधुर गर्जन को सुनकर के वृंदावन में नाचे मोर चय वृंदावन के मयूरों का चय माने समूह माने समूह वृंदावन के मयूरों का समूह वो नाचने लगता है अकलंक पूर्ण कल झलमल और इस बादल में लावण्य की ज्योत्ना जैसे बादल के बीच में कभी कभी पूर्ण चंद्रमा झलमल करने लगता है ऐसे ही अकलंक पूर्ण कलाओं वाला लावण्ड्य की जो ज्योत्ना है वही झलमल हो रही है श्री कृष्ण के अंग अंग से लावंड की ज्योत्ना निकल रही है चित्र चंद्र यहाते उदय यहां विचित्र चंद्र का ऐसे उदय हो रहा है श्री कृष्ण ही विचित्र चंद्र हैं मुखचंद उस मुखचंद्र का उदय हो रहा है लीलामृत वरुषाण अब बादल वर्षा करता है यहां वर्षा किसकी हो रही है बोले लीलामृत की वर्षा करता है सिंचे चौदह भुवने बादल तो एक स्थान को कहीं सिंचित करता है परंतु ये चौदह दिशाओं लोगों को चौदे भुवनों को सिंचित करता है श्री कृष्ण का माधुर्य ऐसा जो चौदह लोगों को आनंदित कर रहा है सभी को आनंदित करता है कहीं कहीं तो श्री कृष्ण स्वयं चल करके भी चले जाते हैं पास में भी दर्शन देने के लिए चले गए कभी सुतलोक में भी चले गए तो देवकी जी के बालक को लाने के लिए तो कभी जी के छत्र कुंडल इनको लेने के लिए स्वर्ग में चले गए भूमाशुर का वध करने के लिए कहीं ये दूसरे स्थान पर भी चले गए प्राग ज्योतिषपुर उनके ऊपर भी चढ़ाई कर दी इन्होंने तो सब जगह जा सकते तो चौदह भवन उनको अलंकृत कर रहे हैं हेन मेघ मेघे दिखा दिल ऐसा मेघ जब दिखाई दे दुर्दैव दुर्दा पवन उस समय दुर्दैव माने श्री कृष्ण का वियोग वही एक झंझा के रूप में है तो दुर्दैव झंझा पवन दुर्दैव झंझा का जब पवन प्रकट होता है मेघ नीले अन्य स्थान हाँ, मेघ ने अन्य स्थान पर इस बादल को ले गया तो बादल तेज आंधी चलती है तो बादल कहीं दूर चले जाते हैं ऐसे ही दुर्भाग्य रूपी अर्थात वियोग रूपी जब झा आधी आई तो वियोग रूपी आधे आने पर जो वियोग रूपी आधी इस कृष्ण को दूर ले गई है अर्थात हाय प्यारे मुझे दिख नहीं रहे हैं अब मैं कहा करूं कहा जाऊं मरे चातक पीते न पायल ये चातक बेचारा मरा जा रहा है मेरे नेत्री चातक यहा मरे जा रहे हैं पीते न पायल हाय इस अमृत का बादल से जो अमृत आ रहा था उसको मैं नहीं पी पा रही हूं और इस कृष्ण रूपी मेघ को ये बादल कहीं दूसरी जगह ले गए ले गए पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय और ऐसा कहते हुए श्री महा महाप्रभु कहने लगते हैं हाय हाय हाय कहा जाऊं कहा जाऊं पढ़ पढ़ राम राय अरे राम राय श्री प्यारे के रूप माधुरी का कहीं मुझे गायन सुनाओ प्यारे के रूप माधुरी के किसी श्लोक को मुझे सुना दो सुना दो उसको सुनकर के ही कहीं धैर्य धारण करूंगी कहे प्रभु गदगद क्षा ने ऐसा कहकर के श्री प्रभु गदगद हो जाएं रामानंद पढ़े श्लोक सुन प्रभुर हर्ष शोक श्री रामानंद जिसमें श्लोक पढ़ रहे हैं उस समय श्री प्रभु को अपूर्व हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति हो रही है और उस श्लोक को पढ़ के आप में प्रभु कौर व्याख्या ने श्रीमंद महाप्रभु उसका जो भाव उसका जो अर्थ है उसका श्री राय राम के सामने स्वरूप दामोदर के सामने वर्णन करने लगते हैं जैसे राधा रानी श्री ललता विशाखा के आगे श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन करती हैं, ऐसे श्रीमद महाप्रभु भी उस रूप माधुरी का और श्रीमद भागवत के उस श्लोक में छिपे हुए जो अर्थ है उनका व्याख्यान करने लगते हैं क्षाल का वृत मुखम क्योंकि महाप्रभु जब दिखाएंगे तो उस श्लोक का जो भाव है गोपियों के मुख से जो भाव है वो भाव दिखेगा ना कोई दिखाई बिना दिखता नहीं है सुनाई बिना सुनाई नहीं देता है ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु जब अपने मुख से इस श्लोक के कुछ भाव को प्रकट करते हैं तब उसका भाव श्री स्वरूप दामोदर आय रमन हृदय में स्फुटित होता है कि वीक्षाल का ब्रतमुखम तम कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम भवाम दत्ता बोले प्यारे तेरी संपत्ति कातु दर्शन करा करके हाय हमको वशीभूत कर रहा है वीक्षाल का ब्रत तेरे अलख परम सुंदर परम मूल्यवान नीलम जैसे हैं तो जैसे कोई महापुरुष कोई धनवान पुरुष किसी निर्धन को आकर्षित करने के लिए उसे अपनी संपत्ति का दर्शन कराता है ऐसे तेरे अंग में महा रत्न विराजमान हैं और उन रत्नों का दर्शन करा के तू हम शरीर की अकिंचन निष्किंचन जन, जन जो हैं उन निष्किंचन जन जन जनों को तू आकर्षित करता है जैसे संपत्ति को देख करके कोई गरीब व्यक्ति अकिंचन जन एकदम उसकी ओर आकर्षित हो जाए ऐसे तेरे श्रेयंग में विराजमान एक एक संपत्ति का दर्शन करके हम व्याकुल हो जाती हैं मेरे शरीर की दीनहीन जन व्याकुल हो जाती है श्री ब्रह्म में श्री महा किशोरी जो अपने आप को एक दीन हीन जंत खाती हैं तो वीक्षा का व्रत तेरा मुख अपूर्व चंद्रमा के समान परम सुशोभित है महारत्न के समान सुशोभित है और ये जो मुख है इसमें अलका वाली ऐसी झुक के आ रही हैं कि मानो जैसे नीलम की अपूर्व संपत्ति को तू दिखा रहा है तो नीली जो अलग वो नीली अलक ही अद्भुत रत्न होकर के विराजमान मुख स्वयं सुंदर रत्न होकर के विराजमान है चमकीला और उसके ऊपर श्री जय जय जय जय नि गौर हरि बोध कृष्ण बलराम की जय जय जय जय सो so भीक्षा का ब्रमुख श्री अलका ब्रद्ध मुख तेरा तो अलक हो गए नीलम तेरा मुख नीलम से युक्त है अथवा आ अलकावृत मुखम कभी आ आशत अलकावृत मुखम कब तभी आ माने अर्ध अलकावृत मुखम आ शब्द के तीन तरी से अर्थ किए आ अलकावृत मुखम चार तरी से अर्थ किए जिस समय तू उष्णीष धारण करे उस समय पहले जितने भी केश हैं, उन सबों का जूड़ा बांध करके उनके ऊपर सुंदर उष्णीष धारण कर रहा है और आधे आधे काम को दबाते हुए जब तू उष्णीष को धारण करे उष्णीष की कोई पट्टी जब आधे काम को दबाते हुए विराजमान हो उस समय कुछ केश ऐसे हैं छोटे जो कि जूड़ा में बदने में नहीं आए और वे कहीं बाहर निकल रहे हैं उन केशों को भी अपनी कन्नी उंगली से तू भीतर और अस्कर के अथवा कोई कंगी से भीतर और अस्कर के जब तू पान से अपने पूरे केशों को आवृत करता है उस समय तेरी शोभा होती है तो अलकावृत मुखम जहां अल्कों से आवृत मुख नहीं है वो तेरी शोभा होते हैं तो विक्ष अल्कावृत मुखम उत केश रहित केशों को जहां छपा लिया गया है ऐसे मुख का दर्शन करके हम तेरी दासी हो गए कभी अर्ध अलकाबृत मुखम मन टेढ़ी बाद जब तू ने बाधी है तो एक तरफ के केश तो सारे दब गए हैं पाग में और दूसरी तरफ के केश जो हैं वो उनकी लट कपोल के ऊपर आ रही है तो अर्ध मुखम कभी ईशत अलका ऊंची पाग बाधी है उस समय कान के पास के जो केश है वे ईशत रूप में चमक रहे और कभी स्नान के समय विहार के समय तेरे अल्काब्रत तेरा मुख पूरे के पूरे जिसमें पाद धारण नहीं की हुई है उस समय तेरे केश पूरे तेरे मुख को आवृत करते हुए विराजमान होते हैं तो आ अलकावृत मुखम तो चारोभा चारो तो कौन सी शोभा ऐसे मधुरा नाम मननम नाकृति नाम जो मधुर हैं उनके लिए कौन सी वस्तु तो? मधुर नहीं है तो यहां पर वृक्षालकावृत मुखम आ अलकावृत मुख इनका दर्शन किया और ये अलक नहीं है ये ही मानो नीलमणि की अपूर्व संपत्ति है तब कुंडलश्री तेरे कपोल की जो शोभा है वो कुंडलों के कारण तेरे अधर कपोल की जो शोभा है वो अद्भुत हो रही है और मानो आज कामदेव रूप तू है और तेरे ही कामदेव के चिन्ह के रूप में ये कुंडलश्री जो है मकराकृत कुंडल ये कान के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और गंडस्थलाधर सुधम हस्तावलोकम कपोल जो हैं वो कपोल अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मरकतमणि की शोभा को प्रकट कर रहे हैं और गंडस्थल मन कपोल और अधर सुधम और अधर जो हैं वे अपूर्व से मूंगा की अपूर्व शोभा को पद्मनाग मणि की अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे हैं अवलोकम तेरी हंसी और नेत्र ये हीरा की शोभा को कहीं प्रकट कर रहे हैं हसित अवलोक मंद मुस्कान और नेत्र ये श्वेत ज्योति के द्वारा हीरा की शोभा को प्रकट कर रहे हैं कुंडलों की अपूर्व शोभा जो कि मरकटमणि के समान कपोल पर सुशोभित हो रही है अधरों की अपूर्व शोभा जो कि पद्मी के समान और मुगा के समान अपूर्व शोभा को प्राप्त करा रही है और हसतावलोकन हसित और अवलोकन ये हीरे की शोभा को और मोतियों की, की शोभा को प्रकट कर रहे हैं दंतावली मोती के समान और अवलोकन वह हीरे के समान शोभा को प्रकट कर रहे हैं और दत्ता योगम भूजंड अभय प्रदान करने वाली योगम तेरी भुजाओं को देख करकेमणम और और बक्षस्थल लक्ष्मी का एकमात्र बिहार स्थल हो करके विराजमान है ऐसे तेरे बक्षस्थल रूपी रत्न कपाट का दर्शन करके जैसे बहुत बड़ा दरवाजा जो फाटक होता है और वो शोभा को प्राप्त हो ऐसे तेरा बक्षस्थल रत्न कपाट के रूप में विराजमान है तेरी भुजाएं अर्गला के समान विराजमान है जैसे बड़े फाटक में सुंदर अर्गला होती है मोटी ऐसे विशाल बलवान बलवती अर्गला के समान तेरी भुजाएं हैं हम तेरी शोभा का दर्शन करके भगवान दास है तू अनेक अनेक बार अपने विभिन्न अंगों का ये दर्शन करा करके कभी अलकावली कभी कुंडल कभी आधार की मुस्कान कभी अपनी भुजा, कभी अपने वक्षस्थल उनका दर्शन करा करके हमको आकर्षित करता है हम तेरी दासी हो गई हैं। श्री महाप्रभु इसी श्लोक का आश्वादन ले रहे हैं श्री कृष्ण की शोभा का आश्वासन आश्वासन ले रहे हैं कि कृष्ण जीती पद्म चांद पति आते फादे पौड़ी हय दासी छाण निज पति घर द्वार सुश्री कृष्ण जीती पद्मचांद श्री कृष्ण ने पद्म और चंद्रमा इनको भी जीत लिया है कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उन्होंने पद्म चांद पद्म और चंद्रमा नीलकमल और चंद्रमा इनको भी जीत लिया है छे मुख फाद हाय हम कृष्ण के मुखरूपी फंदे में पड़ गई है ताते अधर मधुस्मित चाद अब एक हरिण को पकड़ने वाला जाल रखता है जाल जब बिछाता है तो जाल में कई छेद होते हैं जो जाली है वो जाली में कहीं छेद होते हैं और हरिण पीछे सुंदर घास होती है तो घास हरी घास है इसके लोह में हरिण उस जाल के ऊपर चढ़ जाता है और जाल के ऊपर जब चढ़ता है तो जो रस्सी का जाल है उसमें जो छेद है जाल के ही छेद हैं उन जाल के छेदों में उसका पैर चला जाता है जैसे नीचे और वो घास चल रहा है इतने में ही जो शिकारी है, वो दूर खड़ा रहता है, और डोरी उसके हाथ में रहती है, वो डोरी को खींचता है तो उसके पैर जो भीतर गए थे जाल में जाल फैला हुआ था उसमें पैर जो भीतर गए थे वे पैर बिचारे के फंस जाते हैं और वो खींच करके हरिण को बाहर निकाल लेता है तो आज वही दशा हुई पति आछे मुख ये कृष्ण का मुख नहीं है यह मानो जाल का फंदा है जिसमें हम फंस गई है। मुख के फंदे में हम फंस गई है फंसी क्यों वो ताते अधर मधुस्मित चार नीचे चारा बिछाया हुआ था तो कृष्ण के आधार और मन मुस्कान वे ही थे मानो चारा हरी घास चोपा जिस चोपा के लोह में हम उस जाल में फंस गए और हम मुखचंद्र के के मुख फंदे में उस समय फंसी हुई हैं ब्रिज नारी आसे आसे फादे पड़े दासी ये ब्रज की नारी यहां आई तेरे पास में और आ करके हा पड़ी पौड़ी हाँ दासी तेरे फंदे में हम फंस गई हैं तेरी दासी हो गई हैं और आज दशा ये हो गई छाण निज पति घर द्वार जैसे वो हरिणी जाल में फंस जाती है तो उसके पति घर द्वार सब छूट जाते हैं इसी प्रकार हम भी यहां जाल में फंस गई हैं और सब लोक वेद की मर्यादा सारे संबंध उनसे मुक्त हो गई हैं। हाय अरे कोई मुझे बचाओ बांधव कृष्ण कौरे व्याज के आचा बड़े विपरीत बात है कि कृष्ण बनता तो है बंधु, परंतु तो हमारे साथ में वह व्यवहार कर रहा है व्याज का शिकारी का कृष्ण बंधु होकर के हमारे साथ में व्याघ का आचार कर रहा है शिकारी का आचार कर रहा है ना ही गोड़े धर्म धर्म अरे धर्म अधर्म तो जैसे इसको कहीं बाल्यकाल से ही छू करके नहीं आया है धर्म अधर्म का तो जरा विचार है नहीं जन्म लेते ही छठे दिन ही इसने पूतना को मार दिया नारी मारा नारी बध किया पूतना को मार दिया जब थोड़ा सा बड़ा हुआ खेलने के लिए गया सबसे पहले बत्सा का वध किया है बछड़े को मारा जब युवक हो गया उस समय भी इसने वृषभास का वध किया अरिष्ठा का वध किया तो धर्म धर्म का जरा भी इसको विचार है नहीं नहीं धर्मा धर्म धर्मा धर्म अधर्म जरा विचार करे नहीं हरे नारी मृगी मर्म हाय हम नारियों के मर्म को भी हमारे प्राणों को भी ये हरण कर रहा है करे नाना उपाय और हम लोगों के मर्म का हम के हमारे प्राणों का हरण करने के लिए अनेक अनेक उपाय कर रहा है स्थल झलमल कपोल इसके मकराकृत कुंडलों की चमक से झलबल करते हैं कपो के समान है परम निर्मल दर्पण के समान है जिनमें कुंडल की शोभा जब पड़ती है तो एक कुंडल चार कुंडल की तरह से दिखते हैं दो कुंडल एक तो कुंडल अपने आप ही है और एक छाया पड़ती है तो दो कुंडल इधर दो कुंडल इधर ऐसे चार कुंडल के समान दिखते हैं तो ये नाचे मकर कुंडल कपोल रूपी सुंदर जो रंगस्थली है उसके ऊपर मकराकृत मछली के आकार के जो कुंडल हैं वे विशेष रूप से नाचते हैं और मकर कुंडल ये कामदेव का जो चिन्ह है कामदेव को मकर ध्वज कहा गया मैंने उसकी ध्वजा के ऊपर कामदेव मकर मछली का चिन्ह है तो आज ये ही साक्षात कामदेव हैं और जो मानो मकराकृत कुंडल के रूप में ये दिखा रहे हैं कि वृक्ष का कामदेव तो मैं हूं तो मकर कुंडल कपोल के ऊपर नाच रहे हैं से नृत्य हरे नारी चौ और उस मकराकृत कुंडलों के नृत्य के द्वारा हाय हम नारी गणों को ये बरबस खींचता है आकर्षित कर रहा है स्मित कटाक्ष माने अभ्याद है तो ब्याध जैसे संगीत गाकर के मुर्गी को वशीभूत करता है ऐसे ही ये कुंडलों के नृत्य रूपी संगीत के द्वारा नारियों के मन को वशीभूत करता है और नारी जब जैसे एक ब्याज बीन बजाता है और बीन के स्वर को सुन करके प्रसिद्धि है कि हरिण आ जाते हैं और छुप करके बहेलिया उनके ऊपर बाण मार देता है ऐसे ही स्मित कटाक्ष बाणे मंद मुस्कान रूपी कटाक्ष बाण को ये हमारे ऊपर छाड़ दे छोड़ देता है स्मित भी बाण है और कटाक्ष भी बाण है तो स्मित कटाक्ष बाणे मंद मुस्कान रूपी बाण से अथवा स्मित हो गया जहर और कटाक्ष हो गए बाण विष भुजे हुए बाण से हमारे ऊपर प्रहार करता है तो स्मित युक्त जो कटाक्ष उनके बाण से हमारे ऊपर प्रहार करता है तादय हाने हम सब गोपियों के हृदय को ये छार छार कर देता है नारी बौधे नाही भय हाय हाय स्त्री के बध करने में भी इसको जरा भी भय नहीं है जरा भी पाप पुण्य का जरा भी विचार है ही नहीं नारी वध नहीं भय, कोई भय नहीं है अति उच्च सुविस्ताप लक्ष्मी श्रीवस्त अलंकार कृष्ण ये दाकातिया बक्ष श्री कृष्ण के बक्ष को देखो तो सही बक्ष नहीं है बिल्कुल डाकातिया बिल्कुल डाकू है कृष्ण का बक्षस्थल तो एकदम डाकू है डाकातिया डाका डालने वाला यह बक्षस्थल है जो कि अति उच्च सुविस्तार अत्यंत उच्च डील डोल का विस्तार वाला है लक्ष्मी श्रीवत्स अलंकार और लक्ष्मी और श्रीवत्स का चिन्ह इस बक्षस्थल के ऊपर अलंकार के रूप में विराजमान हैं कृष्ण ये डाका ऐसा कृष्ण का ये डाकू जैसा बक्ष है जो बरबस हमको आकर्षित कर लेता है सवार मनोबक्ष हर दासी कर वाले दक्ष लाखों लाखों जो ब्रजदेवी है उन सवार मनोबक्ष उन सवो मनो के मन उन सबों के हृदय को ये हरि उनको छीन लेता है हरण कर लेता है और दासी कर वाले दक्ष उन ब्रज की देवियों को लक्ष लक्ष देवियों को ये छीन करके उनको अपना दासी बना लेता है ये वक्षस्थल सुबलित दीर्घार ग्री श्यामचंद्र की जो भूजाए हैं वो सुबलित लंबी चौड़ी दीर्घ अर्गला होकर के बैला होकर के विराजमान है कृष्ण के भुज ये दीर्घ अर्गला होकर के बैला होकर के विराजमान है भूज नर्प काय ये भुजा नहीं है मानो ऐसा लगता है कि काले सर्प ही हैं। कोई सर्प का ही कायमान्य शरीर है ये काले सर्प के समान ये भुजा है शैल, छिद्र पैसे नारी हृदय दविष्य मरे नारी से विष ज्वाला ये गोपियों के दु शैल छिद्र पैसे गोपियों के नेत्र रूपी छिद्रों में प्रवेश करता है जैसे सर्प जल्दी से छिद्र में प्रवेश कर जाता है ऐसे गोपियों के दिल छिद्र पैसे गोपी जो है उनके रूपी छिद्रों में प्रवेश करके छिद्र जो उनमें प्रवेश करके नारी हृदय दविशे ये भीतर हृदय में छत पहुंच जाता है और हृदय का दहशन कर लेता है मरे नारी से विषय ज्वाला है वो नारी तो उस विश की ज्वाला में मरी ही जा रही है क्या करें क्या करें कृष्ण पद कर पदतल पद तल कोटिचंदीतल कर्पूर वेणामूल चंद्र श्री कृष्ण के हाथ कृष्ण के चरण ये कृष्ण करपद तल कोट चंद सुशीतल ये करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल इनके हस्त तल चरणतल तल ये अत्यंत शीतल होकर के विराजमान हैं जिनके आगे जीती करपुर बेणामूल चंदन जो करपुर बेणामूल माने खास और चंदन इनको भी जीत लेते इनकी शीतलता को भी पवित्र पराजित कर देने वाले कृष्ण के हाथ पैर हैं एक बार यारे स्पर्श स्मर ज्वाला विश्वनाश एक बार ये जिसका स्पर्श करते हैं उसकी कामदेव की विज्वाला उसका नाश कर देते हैं यार स्पर्शे लुब्ध नारी मन इनका स्पर्श करके नारी का मन लुब्ध हो जाता है जब अपने किसी भाव को पूरी तरह से शब्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं अवधा जब व्यक्त नहीं कर पाती है उस समय बिंब का सहारा लेकर के कहीं लक्षणा के माध्यम से वस्तु का वर्णन किया जाता है कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों के तल वे कर्पूर बेणापुर चंदन इनके समान हैं तो ये रूप का आश्रय गण किया और उसमें भी ये अधिक श्रेष्ठ है ये कहकर के कहा कि ये, ये कपूर खस चंदन इनकी शीतलता को भी जीत लेते तो केवल इतना कहने से काम नहीं चला कि हाथ पैर बड़े शीतल हैं इनका स्पर्श बड़ा शीतल है केवल इतनी से काम नहीं चला उसके भाव को व्यक्त करने के लिए कहीं उपमान को ढूंढा बिंब विधान को ढूंढा और बिंब विधान को ढूंढने पर भी जब यह पाया कि वे बिंब भी असफल है की पूर्णता को तब कहीं ये प्रभाव प्रस्तुत किया गया कि ये श्रीहस्त ये चरण अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली हैं इसलिए जब प्रेमी का हृदय जब कवि का हृदय शांत नहीं होता है किसी एक वस्तु का वर्णन करने पर तो वर्णन करने पर वह कल्पना का प्रयोग करता है कल्पना में वह कहीं बिंब विधान का प्रयोग करता है विधान किससे भी जब मन नहीं भरता है तब वह कहीं अथशोक्ति का प्रयोग करता है और यह कहता है कि नहीं ये पृथ्वीप के प्रतिप अलंकार जो है उनका प्रयोग करता है कि ये जो उपमेह है वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है उपमान उतना श्रेष्ठ नहीं है ऐसे अथशोक्ति अलंकार का उपमान की भी अपेक्षा उपमे ज्यादा श्रेष्ठ है इसका प्रयोग करते हुए वो विराजमान होता है तो पहले शीतलता का अनुभव किया शीतलता का वर्णन करने के लिए कल्पना की कि वो शीतलता से काम चल नहीं रहा है मन नहीं भर रहा है इसने कल्पना की कल्पना करने पर उसने अनेक जो बिंब हैं इमेजेस उन इमेज को देखा उन इमेजों का प्रयोग किया पंत इमेजों का प्रयोग करके बिंब का प्रयोग करके भी जब उसको संतोष नहीं हुआ तब अच्छो अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि जगत में उपमान होता है श्रेष्ठ उपमे होता है उसकी अपेक्षा न्यून परंतु यहां उल्टी बात है उपमेय इतना श्रेष्ठ है कि उसके बराबर कोई उपमान मिल नहीं रहा है इसलिए शोक्ति अलंकार में उपमेय की श्रेष्ठता कहीं दिखाई गई है तो जहां बिना कारण के उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां होता है पृथ्वीप और अथशोक्ति अलंकार और, और जहां कारण देकर के उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां होता है उपमान यदनस्य व्यतिरेक सह उपमान से जहां उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां पर होता है व्यक्ति अलंकार तो यहां पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग है कि चंद्रमा मुख्य समान होने वाला है परंतु तो नहीं हो पा रहा है ऐसे प्रतीप अलंकार उसका और अशोक्ति अलंकार का कि चंद्र की और श्री श्रीहस्ति की चरण कमल की जो शीतलता है उसको कपूर खस और चंदन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं एक बार जिसका स्मरण करते हैं इसका जो स्पर्श करता है स्पर्श करने वाले के स्मर ज्वाला विष नाशे, उसकी बिरह ज्वाला उसका विष नष्ट हो जाता है यार स्पर्शे लुब्ध नारी मन इनके स्पर्श करने मात्र से ही नारियों का मन लुब्ध हो जाता है इसकी शीतलता का दूर से स्पर्श करके ही आकर्षित होकर के इन श्याम सुंदर के पास में चली जाती है एक एक प्रलाप कौरी ऐसा प्रलाप करते करते प्रेमावेश नरहरी श्री नरहरी प्रेम के आवेश में विराजमान हो जाते हैं और यही अर्थ पढ़े एक श्लोक इसी अर्थ के को प्रकट करने वाले आगे एक श्लोक को पढ़ने लगते हैं यही श्लोक पढ़े राधा विशाखा के कहे बाधा उधारिया हृदय शोक श्लोक नहीं है श्री राधिका मानो विशाखा से अपनी पीड़ा का वर्णन कर रही है विशाखा के कहे बाधा विशाखा के सामने अपनी बाधा का अपनी पीड़ा का वर्णन कर रही है और उघाड़िया हृदय शोक और अपने हृदय के शोक को सखी के सामने कह देती है उघार करके कह देती है अपने शोक को प्रकट कर देती है तो श्रीमन महाप्रभु वो एक एक श्लोक पढ़ते हैं और एक एक श्लोक पढ़ करके विबल हो रहे हैं प्रसंग चल रहा है वो कि श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हैं पांच महा मेरा मन है एक अश्व इस अश्व के वशीभूत होकर के पांच मेरी ज्ञानेन्द्रिया वो इस अश्व के चारों ओर चल रही थी अश्व के ऊपर लगा हुआ था धैर्य विवेक रूपी महारत्न और उस अश्व के चारों ओर ये पांच इंद्रिया रक्षा करते हुए चल रही थी पंत डाकुओं ने बीच में ही आक्रमण किया और आक्रमण करके पांचों इंद्रियों को तो बांध लिया और धैर्य विवेक रूपी रत्न को लूट लिया और लूट करके उस अश्व के ऊपर पांच पांच डाकू बैठ गए और उस घोड़े को खींच रहे हैं पांच दिशाओं में अब घोड़े को यदि एक सवार चलाए तो ठीक चलेगा और पांच सवार यदि चलाएंगे तो बेचारे घोड़े के तो प्राण ही निकल जाएंगे ऐसे ही मेरे मनुरूपी अश्व के प्राण निकल रहे हैं और फिर महाराज महाप्रभु एक एक शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक, -एक गौ उनका अपने ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव का वर्णन करते हैं प्रभाव का वर्णन करने में जब समर्थ नहीं होते हैं तो भाव के साथ में कल्पना जोड़ते हैं कल्पना करने में भी जब समर्थ नहीं होते हैं तो उस कल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए सहारा लेते हैं बिंब विधान का जब कोई बिंब विधान पूरा पूरा संगति नहीं करता है हृदय के भाव के साथ में किसी अलंकार का प्रयोग करते हुए उसे भी खारिज कर देते हैं उसे भी नकार देते हैं। और इस प्रकार सर्वोत्तम रूप में उपमेय श्री शाम सुंदर के शब्द स्पर्श रूपंध इनकी ही स्थापना करते हैं और अथशोक्ति अलंकार के माध्यम से और कभी पृथ्वी के माध्यम से अथशोक्ति और पृथ्वी इन दोनों में अंतर है अशोक्ति में उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता है परंतु प्रतीक में उल्टा हो जाता है जो उपमेह है उससे उपमान की तुलना की जा सकती है यहां से की है, की से की की की तुलना तुलना नहीं है है बल्कि जाती उल्टा वैसा उल्टा यहां निरूपण करने लगते हैं तो यहां पर कभी अतिश्योक्ति का प्रयोग है कहीं प्रतीक का चंद्रमा मुख जैसा है यह हो गया प्रतीप चंद्रमा मुख ने चंद्रमा को पराजित कर दिया यह हो गया अशोक तो ये दोनों पद्धति को प्रकट कर रहे हैं तो श्री महाप्रभु इस श्लोक पढ़ते हुए उस समय श्री राधिका के सामने श्री विशाखा के सामने जैसे श्री राधिका विराजमान है ऐसे श्रीमद महाप्रभु में सब भाव कभी दासी भाव कभी सखी भाव और उस समय कह रहे हैं हरिमणि कपाट का तरुणी मन कल शंक ने सुधांश हर चंदनोपल शीतांग कह सदन मोहन सखी तनोति वक्षस प्रहम यहां पर रूप का वर्णन किया रूप का वर्णन करते करते ही अब श्रीमद् महाप्रभु वर्णन करने लगे स्पर्श का स्पर्श का वर्णन करते हुए कह रहे हैं हर मणि कवाटिका श्री श्याम का वक्षस्थल वह वह फाटक है कवाटिका है जो कि मरकत मणि का बना हुआ है जैसे मरकत मणि की कोई कवाटिका हो इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर का नील मरकत मणि मरकत मणि तो हरी होती है परंतु तो लगभग मिलती जुलती है तो हर मणि कवाटिका जो आ, पन्ना है वो पन्ना तो हरा होता है परंतु पन्ने के समान गहरे पन्ने के समान श्री श्याम सुंदर का जो वक्षस्थल है वह हरिंद मणि कवाटिका मानव के पन्ने का बना हुआ पृथत हार वक्षस्थल हा। जो अत्यंत प्रतत माने मन सुविस्तीर्ण और हारी माने चित्त को आकर्षित करने वाला श्याम सुंदर का बक्ष स्थल है और स्मरतार्थ स्मरार्थ तरुणी मन प्रेम में आर्थ स्त्रियों का जो मन है उनके कलुष हंत दो अर्घलाह उनके हृदय की संपूर्ण विरह वेदना को हरण करने वाले श्याम सुंदर की दो अर्घलाह दो माने भुजा दो माने भुजा उस भुजा रूपी अर्गला वह के आरती का हरण करने वाली है और सुधांशु हरिचंदनोत्पल शेताभ्र शीतांग का और श्री श्याम सुंदर का सुधांशु माने चंद्रमा के समान और हरिचंदन और उत्पल के समान हरिचंदन माने चंदन और उत्पल माने श्वेत कमल उसके समान अभ्र शीतांग कहा जिनके अंग की कांति चारों ओर प्रकट हो रही है शीतल जिनका अंग है ऐसे वे श्री मदन अभी मेरे हृदय में वक्षस्थल का आलिंगन करने की स्पृह प्रकट करते हैं रूप के बाद में अब आलिंगन का स्पर्श का वर्णन कर रहे हैं तासाम तत्सौ मदन वीक्ष केशव आये प्रसाद आए तत्व अंतर प्रभु कहे कृष्ण मुई लो।, लो श्री महाप्रभु कह रहे हैं राधाभाव में कि अरे कृष्ण को मैंने अभी अभी पाया था परंतु इसी समय श्री कृष्ण न जाने कहा चले गए एक पाए लो अभी अभी तो पाया था परंतु आप नार दुर्दैव मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि पुनः हराई लो कृष्ण मुझसे खो गए हैं चंचल स्वभाव कृष्ण नारा एक स्थान है अरे ये प्यारा बड़ा चंचल स्वभाव वाला है एक स्थान पर कहीं टिकता ही नहीं है देखे दिया मन कोरे पहले तो अपने आप का दर्शन कराता है साक्षात्कार कराता है और साक्षात्कार साक्षात करके मेरे मन को हरण करके चुरा करके अंतर्धान हो जाता है अंतर्धान कहा हो गया कहाँ हो गया और उसी के लिए शिव महाप्रभु उस समय एक पढ़ते हैं तााम मदन भी प्रसादायतर तो। श्री चंद्रावली जी में और श्री राधा रानी में प्रथम रास के समय उस समय परम सौभाग्य उत्पन्न हुआ कि आह प्यारे मेरी प्रेम सेवा स्वीकार कर रहे हैं ये सौभाग्य इनके हृदय में उत्पन्न हुआ अब वो सौभाग्य दो रूपों में प्रकट होता है कहीं मध के रूप में कहीं मांग के रूप में दोनों के हृदय में सौभाग्य उत्पन्न हुआ कि आ प्यारे ने मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की दोनों में संतोष है परंतु तो एक संतोष का एक स्वरूप होता है मध दूसरा होता है मांग मध जो है वो बहुकाल व्यापी होता है और अन्य निरपेक्ष होता है जो मत व्यक्ति है वो बहुत समय तक मध में रहता है और दूसरे की परवाह नहीं करता है कि कौन देख रहा है क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करता है परंतु तो मान की स्थिति है कि वह अल्पकाल व्यापी होता है और अन्य सापेक्ष होता है यह मद और मान में दोनों में अंतर है तो राधारानी में तो मान उत्पन्न हुआ और चंद्रावली जी में मद उत्पन्न हुआ और मद और मान चंद्रावली जी में मन में विचार करिए आह मैं धन्य हुई धन्य बहुत दिन से तरस रही थी आज प्यारे ने मुझे दर्शन दिया मेरी प्रेम सेवा स्वीकार की आह प्यारा कितना उदार है केवल प्यारे की ओर ध्यान है प्यारे के अतिरिक्त तो दुनिया क्या देख रही है क्या विचार रही है इसकी ओर ध्यान नहीं है मत में मत और उनका मत बहुत काल व्यापी है बहुत समय तक वो मत रहेगा इस अभिमान में वे डूबी रहेंगी इस मद में डूबी रहेंगी श्री राधे का मान में विराजमान मान उस स्थिति का नाम जहां मिलन की सारी अंकुलता होने पर भी जो भाव मिलन नहीं करने दे मिलन में बाधा को उसको कहेंगे मान और वह अन्य सापेक्ष भी है तुम उनकी ओर क्यों देख रहे थे तुम चंद्रावली जी का के कंधे के ऊपर गलबैया देकर के क्यों खड़े थे तो दुनिया भर के भी है कि तुमने कब कहां क्या किया इसकी भी चिंता है तो अन्य सापेक्ष होने के कारण श्री राधा रानी में मान उत्पन्न हुआ और यह मान भी बहुत देर नहीं रहेगा जैसे ही श्यामचंद्र मनाएंगे तो समय मान भी जाएंगे तो अल्पकाल व्यापी और अन्य सापेक्ष जो मान था वो श्री राधा रानी में उत्पन्न हुआ तो मध्य के ही जो सौभाग्य है सौभाग्य उस सौभाग्य के ही दो रूप हुए मद और मान श्री श्याम सुंदर के शव माने सुख में ही सदा का मन सुख उसमें ही सदा रहने वाले हैं केशव हैं। इसलिए दोनों को सुख देना चाहते हैं प्रिया जी को भी चंद्रावली जी को भी दोनों को सुख देना चाहते हैं इसलिए चंद्रावली के मध का प्रशमाए और श्री राधारानी के मान का प्रसाद है प्रसाद करने के लिए आप तो अभिमान कह दिया जाता है कि ये श्री कृष्ण किसी के अभिमान को कृष्ण के सामने किसी का अभिमान रहता नहीं है और राधारानी में अभिमान आ गया इसलिए कृष्ण ने राधारानी का त्याग कर दिया हाय हाय ये महारस का विरोध हो जाएगा रस विरोध हो जाएगा यहाँ अभिमान वाली बात नहीं है यहाँ पर तत्वता प्रमद के कारण जो सौभाग्य सौभाग्य के कारण जो मद और मान हुआ उस मद और मान का शमन है अभिमान इन गोपियों में है ही नहीं अभिमान तो ये श्याम सुंदर के लिए ही परिपूर्ण रूप से निज देव को लेकर के कोई अभिमान है ही नहीं ये तो श्याम सुंदर के लिए ही सर्वदा सर्वदा विराजमान तो जैसे ही अंतर्धान हुई वैसे ही श्री महाप्रभु कह रहे हैं स्वरूप गोस्वामी से को कोई गीत गाओ जिससे मेरे हृदय को ज्ञान हो याते तो अमार हृदय हो तो मेरे हृदय में तत्व का ज्ञान हो ये सुन करके इस इस समय कृष्ण ने क्या किया यह सुनकर के मुझे धैर्य मिले ये सुन करके तब श्री स्वरूप गोस्वामी ने श्री गीत गोविंद के एक गीत को गाया और उस गीत को सुनकर के महाप्रभु के हृदय में तरंग उठी और उनका महाप्रभु फिर आगे आस्वादन लेंगे ये श्रीमद महाप्रभु का विरह उन्माद विरोहोन्माद उसका वर्णन है उन्माद उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति को देश काल पात्र इन तीनों का विचार लुप्त हो जाए उसका नाम है उन्माद दश राधारानी मैं कहा हूं अन्य देश की परवाह नहीं है काल की परवाह नहीं है और देश काल पात्र के अनुसार बचन न कहकर के करके, उन्मत्त होकर के अपने हृदय के पूरे भाव को छिपा नहीं पा रही हैं और पूरे भाव को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर रही हैं उस जो विरह उन्माद दशा भावोन्माद उस भावोन्माद विरो का यहां इस अध्याय में निरूपण किए चल रहा है बोल श्रृंदावन बिहारी लाल की जय गिता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोल वन बिहारी लाल की जय जय जय श्राष